क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे रूप मिथ्या ज्ञान नूप प्रतिष्ठान अतद्रूप में प्रतिष्ठा है ग्याने ग्याने है सही क्या तदुरूप में प्रतिष्ठा नहीं है। ये पंच पड़वा अविद्या कही गई अविद्या अस्मिता राज द्वेश अविद्या तो पहले कहा गया क्या तब से कहा गया कहीं गया अविद्या समह अविद्या को सम्मिता के लिए कहा गया मोह कितने प्रकार मोह है अविद्या के कितने प्रकार है पंच प्रगा तो तमो मोह हो गया आठ प्रकार आठ किसमेंगर्य में श्रेय प्रे नी अस्त्र बुद्धि अष्टी तो, तो हो गया योग्य पूर्वस्म जघन्य तमो के बीच अस्मिता तथा अस्मिता है तस्मिता राग है आएगा योगे न अष्टिधम ऐसा उपाध्याय दृष्टान सबिका शब्दा दस विषा भोक्षे इतम आदि का प्रतिपत्ति महामोह ये राग है क्या कहते तो योग अभ्यास करेंगे योग से अष्टविधम ऐश्वर्य उपाध्याय सब स्वयोग प्राप्त करके जो अनुष्ठ करें तो सिद्धि मिल जाएगी कितने बड़े तो तो का मिल जाएगा फिर सिद्ध सिद्धू सिद्ध होकर केविकांश किया दृष्ट और अनुसरित प्रत्यक्ष अनुसरित सूची में कहा गया स्वर्गादी परलोक में शब्द दस विकास विषय का ये सिद्ध होने पर कभी वो कर लेंगे कितने भी तय पांच पांच ज्ञान श्रद्धा दस अभी वो करो ना ये तेरह आदि का प्रतिपत्ति यदि ज्ञान से इसका नाम महामोह अभिज्ञ आत्मिता राज हो का आ गया अभिज्ञ आत्मिता राज हो गया तो दे आगे देश अभिनय शो रहा देश एवं अभिस न प्रवतमान के अभिस अभिप्राय इस अभिप्राय से प्रवृत्त हो रहा है ऐश्वर्य प्राप्त करके सिद्ध हो जाएगा ये प्रवृत्त होते समय किए नहीं प्रतिबद्धता ये प्रतिबद्ध कि कारण हो गया कोई प्रतिबंधक हो गया तो अनुमादी नाम हो अनुमाद ऐश्वर्य प्राप्त करना भी कोई कारण नहीं है अभ्यास बहुत करना पड़ता है बहुत प्रयत्न करना पड़ता है प्राप्त होने पर उतर है ही नहीं नीचा नहीं तो प्राप्त होना ही यदि नहीं प्राप्त होता है तो प्रतिमा तो हो गया अन्यादान अनुत्पत्तु जो अनुवाद्य प्राप्त नहीं हो तुगंधन दृष्टान विषय भोग तो ऐसा ये प्राप्त होने पर जो दृष्ट अनुसरित प्रत्येक यह लोग तब विषय भोग प्राप्त की इच्छा थी तो प्राप्त नहीं होगा भोग नहीं होगा नहीं होने पर प्रतिबंध का विषय क्रोध प्रतिबंध के विषय में क्रोध होगा जो प्रतिबंध करने वाले उसमें क्रोध काम से क्रोध होता है ईच्छा होने पर जिसका विरुद्ध सब कहीं प्रतिघात हो गया क्रोध होगा सब तामिश्राक्ष जितने प्रकार है राग इतने प्रकार द्वेश हो गया। एवं अनुणसानु कल्पात प्राप्त स्वाभिन अंधस्थान प्राप्त हो जाने के बाद अनुवादी गुण संपत्ति हो गई अनुवाय से प्राप्त हो गया दिष्टानुसारिक होगा वो करेगा जब विषय भोग हो जाता है जो स्तर जाते हैं सुख भोग जाते हैं उनको निश्चय होता है तेन दिनों के बाद वापस तो जाना पड़ेगा जब भोग प्राप्त होता है मालूम होता है कि कितने दिन के बाद तो जाना पड़ेगा चलना पड़ेगा ये दुख सु होता है वहीं से ऐश्वर्य प्राप्त हो गया किन्तु कल्पना से तरह क्षति सिद्ध होने पर बहुत दिन तक तो रह जाए किन्तु कलतांत में तो कल तो नष्ट हो जाएगा त्रास भय लगता है आनंद इतने ऐश्वर्य प्राप्त हुआ इसे नष्ट हो जाएगा तो बड़े भय त्रासन जैसा कह गया उसको कहते है अंतता ये भी हो जाएगा आठ प्रकार हो जाएगा दस प्रकार हो जाएगा एक श्लोक में संख्या दे दी वेद तमस्व अष्टविधो तमका वेद कितने प्रकार आठ मोह चेत और मुह भी तम किया गया मुह हो गया मुह भी आठ प्रकार हो गया ऐसा आठ ऐसा होने दस विधा महामोह है दश प्रकार अष्ट हाँ तमिश्र हो गया अष्टादश था ये दस आठ मिलाकर अष्टादश हो जाएगा जो पहले आठ था आठ आठ स्तर था और दस बजे दस अत्योग मिल करके कितने हो गए अष्टादश अठारह हो गए अष्टादश तामित्व और वो भी अष्टादश अठारह अठारह हो जाएगा इसमें संख्या नहीं दी गई जे सर और अभिनय से यह अष्टादश अष्टादस हो जाएंगे अच्छा इसमें तो है ना तत्वी ते भेद तमस्व अष्टीद हो मोह तम का भेद आठ प्रका न मोह का भी आठ प्रकार दत्तवी तो महामोह हो गया और तामित्र अष्टादश था अर्थात दस आठ मिल जाएगा आठ ऐश्वर्य और तो दस द्वितीय इसमें ये प्रतिबंधक होगा तो वेद होगा अष्टादशता तथा भगवती अंतता तामित्र अंधतामित्व अस्वागत में नष्ट हो जाएगा करके जो त्रास है ये अस्वागत हो गया अभिज्ञ अविद्या राग देता तो भारत में क्लेश क्ले तारी है एक संज्ञाधि स्तमो मोह महामोह स्थानित्व अंधतामित्वी ये अलग अलग नाम से कहे जाएंगे ऐसे चित्त तो मल प्रसंग में अभिधाते ये एक क्लिय है इस तक तो का मल प्रसंग से, से आगे कहेंगे द्वितीय अध्याय तीन चार चित्र में से सूत्र में कहेंगे आगे प्रमाण विपर्य के आगे विकल्प वित्तीय कितने है प्रमाण विपर्य विकल्प निचरा शब्द जानुपा वक्त नो विक्रिगु शब्द जानु शब्द से ज्ञान शब्द शब्द जानम शानुपत शब्द जानुपा शब्द ज्ञान जाने वाला ये अनुपाति विकल्प है वस्तुशून्य वस्तु का अर्थ कुछ नहीं विकल्प एक वृत्ति है ठीक है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशून्य विकल्प अर्थ नन शब्द ज्ञान अनुपाति आगम प्रणान्तर्गत विकल्प कस शब्द ज्ञान के बाद यदि होता है तो आगम प्रणाली में तो शब्द का ज्ञान होता है तब ज्ञान होता है तो आगम प्रमाण के अंतर्गत हो जाना चाहिए जीता होता है कत निर्वस्तु का तेला यदि उसका शब्द ज्ञान होना तो पड़े अर्थ ज्ञान होगा और अर्थिड है तदरुप प्रतिष्ठा तो आगम प्रमाण का अंतर्गत हो जाएगा यदि वस्तु नहीं है निर्वस्तु पर ही वस्तु सुनने काेंगे तो धन ज्ञान हो, जाए, हो जाएगा विपरीत हो जाएगा आगे प्रमाण में चल जाएगा नहीं तो विपरीज वृत्ति चित्रता है स प्रमाण उतारोही विकल्प वृत्ति प्रमाणन उप न उपारोहते प्रमाण में अर्थो नहीं प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है विकल्प प्रमाण नहीं है क्योंकि शब्द ज्ञान तो होगा अर्थ नहीं है इसलिए प्रमाण उतारोही न प्रमाण का अंतर्गत नहीं है प्रमाण वृत्ति नहीं है ठीक है स न प्रमाणातर्गत प्रमाण अतर्गत नहीं विपरियार्गत हो विपरियार्गत भी नहीं कस्मा यथ वस्तुशून्य हुई प्रमाण प्रमाणिक अंतर्गत नहीं विपरय अंतर्गत नहीं है क्योंकि वस्तुशून्य शब्द ज्ञान महात्मनिबंधन व्यवहारो दृश्यते प्रमाण नहीं वा क्योंकि वस्तु नहीं तो यदि वस्तु नहीं व्यवस्था नहीं है तो भ्रम ज्ञान विपर्य के अंतर्गत होना चाहिए विपर्य के अंतर्गत नहीं क्योंकि वस्तु शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन व्यवहार उद्देश्य थे शब्द ज्ञान का महात्म सामर्थ्य के कारण व्यवहार दिखता है व्यवहार होता है तो व्यवहार होता है वस्तु नहीं वास्तव नहीं है तो भी व्यवहार किया जाता है इसलिए विपर्य भी नहीं भ्रम भी नहीं है वस्तु शून्यून्य प्रमाणांतर्गत क्या निषेध करेगा प्रमाणांतर्गति निशेषति प्रमाण के अंतर्गत नहीं प्रमाण अंतर्गति को निषेध करेगा और शब्द ज्ञान महात्म निबंधन व्यवहार से कहने से विपर्य भी नहीं होता है महात्म निबंधन विपर्यातर्गति विपर्यातर्गतिम आगे क्या है निषेधा की निषेध करता है करता है शब्द ज्ञान महात्म निबंधन कम से विपर्य का नहीं उसका निषेध करता है तो यह प्रमाण के अंतर्गत हुआ या विपर्य हुआ दोनों दोनों नहीं हुआ प्रमाणागत नहीं विपरअुत्म होती विकेदेद आरोपय क्विस्त पुनर्भिनाभेद अभेद में भेदकारकन्न नभेदेद सेभेदस्थ वस्तुस्था तदा विकल न प्रमाण कहीं भेद नहीं है। अभेद भेद कारक होता है और भेद अभेद नहीं क्यों अभेदारत होता है इसलिए जहां आरोप हुआ भेद अथवा अभेद तो भेद अवैध ही नहीं आरत वेद ही तब तो भेदस्थ्य अभेद से अभेदस्त वस्तु तहले वेद में आरत ही समय अभेद में भेद कारक हुआ अब तो भेद वहां है भेद का अभेद में भेदकार वहाँ भेद या नहीं है नहीं तभी कार्य क्विच पुनर्भिन्नाभेद भिन्न में अभेद होता है वहाँ भेद या नहीं नहीं है भिन्न के अभेद आरोप अभेद नहीं है भेद है अभेदकार तथा भेद से अभेदभा कत्यव भेद से अभाव द्वितीय है अभेद का अभाव अभा तो भेद जहाँ नहीं भेद आरोप होता है तो भेद का भात हो जाएगा तदा तो भात अवैध जहां नहीं अवैध का आरोप होता है तो अभेद का अभात होगा सर्व सर्प का आरोप होता तो है तो सर्पा भात है सर्प नहीं है तदा भात एक प्रथम में हो जाएगा भेदाघात दूसरा में हो जाएगा अभैधाघात यह विकल्प हो वस्तु तो नहीं से न प्रमाण न प्रमाण प्रमाण नहीं क्योंकि भेद नहीं है अवेद नहीं है वस्तु शून्य हो गया यदि नहीं है तो भ्रम ज्ञान होना चाहिए रद्दी में तर्तव्ञान है तर्क नहीं सर्पा दास बात हुआ तो विपरीत है इसी प्रकार यदि भेद नहीं, अच्छा अवेद नहीं है अथवा अवैध नहीं बीत तो विपर्य होना चाहिए इसलिए ना भी विपर्य विपर्य नहीं व्यवहार अभिसंवादीदी विसम्वाद एक प्रकार देखा है नहीं है तो विसमवाद हुआ और निसंवादित अभिसंबाद व्यवहार में विसमवाद नहीं होता है व्यवहार ठीक होता है तर्क को देखा रर्जी में तर्क देखा तर्क है तर्क एक विसमवाद होता है अन्य लोग नहीं तर्क नहीं दर्ज दे छोड़ तो देगा देखा सर्प नहीं तो पहले संवाद नहीं हुआ जो देखा ऐसे नहीं मिला हुआ अभी अभिसंवाद होता है ज्ञान होने के बाद वो अभिसंवाद होता है सर्पज्ञान अभिसंवाद होता है विसंवाद हुआ यह है विकल्प क्या है व्यवहार में विसंवाद नहीं होता अभिसंवाद होता है दृष्टांत के द्वारा दिखाते शास्त्र प्रसिद्ध उदाह नास्त्र प्रसिद्ध उदाह करते हैं तद्यार भाष्य तद्यार तो चैतन्य स्तर पुरुष का स्वरूप चैतन्य न चैतन्य स्तर जो स्तर है चैतन्य तो पुरुष से भिन्न है नुष से भिन्न है जो स्तर है अपन से भिन्न है भेद कारक होगा भेद इसमें चैतन्य पुरुष और स्वर्ग में भेद है अभेद है आ भेद है, आ भेद भेद मारक पुरुष सत्य शक्ति भी होती है संबंध में शक्ति एक में संबंध होता है क्या दो चाहिए एक पुरुष और एक स्वरूप दो होगा तो पुरुष से स्वरूपम चैत्र से पुत्र चैत्र से ग्राम है चैत्र से घाट है शक्ति जहां होती है दो चाहिए घट है चैत्र है व्यक्ति अलग है तो ग्राम हो पुत्र हो दो हो और एक में शक्ति नहीं होती शक्ति होने से जो है हम भेद का अर्प हुआ पुरुष और स्वरूप में भेद है भेद नहीं, तो भेद नहीं ना। ना करते। और में है अभेद है डरते अभेद है ना अभदा कर तो भेद का आरोप हुआ अभेदेद मारो है तो खत्म हुआ अभेद में भेद का आरोप होता है क्या ठीक रहना होता है कथम इसके कैसे क्या दिखता है अभ्य कैसे होगा अभ्य आरोप करके प्रयोग होता है पुरुषों से स्वरूपम ये पुरुष का स्वरूप है पुरुष का स्वरूप पुरुष से भिन्न नहीं है तो भी हम भेद आरोप करके प्रयोग किया जाता है पुरुष से स्वरूपम अरे यदा चित्तीरव तदा किश्यते चैतन्य पुरुष का स्वरूप जो चैतन्य है वो पुरुष का स्वरूप पुरुष और चैतन्य जोलगे जो चैतन्य का स्वरूप है वही है तो चैतन्य पुरुष दोनों में भेद नहीं चैतन्य स्वरूप हो ये तिथि पुरुष पुरुष से चैतन्य है कि व्यपदश्यते किसके द्वारा कौन विशेष कौन विश्व होगा किसका क्या राज्य है, है पुरुष क्या है पुरुष होता है विशेष राजा होता है विशेषण है वर्तमान तो मुख्य होता है विशेष्य राज विचित्र पुरुष राज पुरुष का अर्थ राज विचित पुरुष कहना संबंध है ये संबंध कहना पड़ेगा दंडी पुरुष होता दंड विचित पुरुष दंड विचित पुरुष को दंडी कहते हैं राज पुरुष को कहेंगे सत्त संबंध है ना राज सत्व पुरुष ने सका तो स्वकिय राज का स्वकिय पुरुष ने राजा पुरुष में स्वीयत्व सम्बन्ध ना सत्व सम्बधे न कहेगे सत्त संबंध न पुरुष सत्त्य संवेन राजुष होगा राजा हो गया विशेषण पुरुष हो गया विशेष्य यहाँ कहेंगे पुरुष चैतन्य स्वरूपम यहाँ विशेष्य विशेषण कैसे होगा दोनों अभेदन कैसे होगा विशेष विशेषण में होता है टीका मिल गया किम विशेषम के न्यापिष्ट थे विशेष कौन विशेष होगा के न्यापिष्ट का नीशेष्य विचेषण के तहत विशेष बनेगा ना अभेदी विचर्षण भाव विशेषण विचस्त विचण नहीं होता है एक और एक विशेषण विचेषण कमल, उसका उट उट कमल गा। गाटा है उसका विशेषण नीलम रक्तम रक्तम उत्पलम उत्पल कमल है रक्त विचण हुआ नीलो घट घट विच है नील उसका विशेषण हुआ अथवा रक्त हुआ एक विशेषता विशेषक विशेषण होता है और अभ्य में का विश नहीं पुरुष और चैतन्य एक ही फिर पुरुष से स्वरूपम चैतन्य पुरुषत्व से इसमें इसमें विशेषण का भाव नहीं होगा एक होने से नहीं गवा गौरव विशेषता से गाव ये तो प्रयोग होगा और गवा गाव प्रयोग होता है गवान गवान् गाव ये गौ है किसके? गो के रहता है गाव कस्य चैत्र से ये तो चैत्र तो गवान गाव अ गवान गवाण गाव गवां कहाँगारे ठष्टि बहुत है प्रातिपद क्या है गौ गौ ये प्रथमांत तो से तो गौ बनता है प्रातिपदिक तो गौ नहीं है? गो। गो। गवान गो ही है? है? नहीं इसलिए में इसे नहीं है से से ना। नहीं। गवान गौ विशेषते किय न चैत्र न चैत्र गो से भिन्न है क्या गो से भिन्न है चैत्र गो से भिन्न है चैत्र चैत्र से गाव ये प्रयोग बनेगा चैत्र से गाव बन जाएगा गो गौ गो गए नही गो का गौ प्रयोग होगा चैत्र से गौ प्रयोग होगा नहीं गभा गभा गौर विशिष्ट थे किन्तु भिन्न न चैत्र तभी बनाह से व्यक्ति यहाँ है नहीं पुरुष और चैतन्य में भेद नहीं है फिर भी प्रयोग क्या जाता है भगवती व्यपदेश वृत्ति प्रयोग किया जाता है शब्द प्रयोग में सब व्यवहार होता है चैतन्य से सर्व और व्यपदेश होता है व्यपदेश वृत्ति टीका में भगवती व्यपदेश वृत्ति व्यपदेश व्यपदेश भाव व्यपदेशो व्यपदेश्य व्यपदेशक व्यपदेश्य व्यपदेशकोर्भाव देश का है तो व्यपदेश विशेषण विशेष भाव व्यपदेश जो दिया ऊपर उसका विशेषण विशेष भाव विशेषण विशेष भाव में व्यवहार होता है तस्म वृत्ति विशेषण विशेष भाव में वृष्टि वृद्धि होती है से से वाक्य का व्यवहार के हुआ उसे पुरुष से सर्वोत्तम चैतन्यम पुरुष चैतन्य में कभी व्यवहार होता है चैत्र से गौ वाक्य अर्थ बाधित तो होता है व्यवहार होता है इसी प्रकार अबाधित तो व्यवहार लोक में करते हैं पुरुष का चैतन्य सर्वतम ये शास्त्रीय व्यवहार में से कहा गया ये व्यापार होने से तो भ्रम नहीं कहेंगे और वस्तु भेद नहीं होने से ये प्रमाण वृत्ति भी नहीं शब्द से व शब्द जन भविष्य व्यपय वृत्तीय से गोरित शास्त्रीय में उदाहरणांतरण समुच नहीं एक उदाहरण दिया दूसरा उदाहरण का उदाहरण देते तथा प्रतिषिध वस्तुधर्म निष्क्रिय पुरुष धर्म वस्तुधर्म प्रतिषिध वस्तुधर्म ये ऐसा प्रतिषिध धर्म निष्क्रिय पुरुष पुरुष निष्क्रिय क्रिया रहते पुरुष निर्घता क्रिया यत निष्क्रिय पहले क्रिया टी बाकी है क्या क्रिया रही है प्रतिशत क्रिया, क्रिया का बाना है। प्रतिसे प्रतिसे वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष का टीका नहीं प्रतिषिद्धा प्रतिषिधो वस्तु वस्तुनो धर्म वस्तु न पृथ्वीवाद धर्म पृथ्वीवादी का धर्म है परिस्पन्द क्रिया थ्वीवादी का क्या धर्म वा परिस ये परिसन्द रूप धर्म वस्तु वस्तुधर्म वा प्रति वस्तु ये पुरुष पुरुषस्य, सत्ष प्रति सिद्ध वस्तुधर्म प्रति सिद्ध वस्तुधर्म ये पुरुष से सपुरुष प्रतिषिध वस्तुधर्म वस्तु का धर्म वस्तु वस्तुधर्म का पृथ्वी आदि का धर्म परिसंद प्रतिषेध किया गया धर्म कहा गया प्रतिष्ठित वस्तु धर्म कौन है निष्क्रिय न खाले राध्या अभाव नाम वस्तु वस्तुधर्म ये न नुष विशिष्य कांख्ये राध्या राध का संदापे सिद्ध अर्थ में राध भी तापे निष्ठा करें तो सिद्ध बने राधा भी बनेगा राधांट का सिद्धांत कांच सिद्धांत नहीं को कोई अलग वस्तु धर्म नहीं अभाव अधिकांश अलग नहीं वस्तुधर्म कुछ नहीं ये पुरुष विशेषते क्रिया का अभाव पुरुष में है क्रिया अभाव नामको पदार्थ पुरुष में हो अलग कोई वस्तुधर्म पदार्थ अभाव पदार्थ नहीं है तो भी कहते पुरुष में क्रियाभाव है क्रिया का निशेध किया गया पुरुष विशेष पुरुष का विशेषण हो गया क्रिया का अगा। क्रिया क्रियाभाव विशेषण होगा तो उसमें रहना चाहिए दंड भी पुरुष में दंड होता है विशेषण पुरुष में रहेगा तो विशेषण होगा नहीं रहे तो विशेषण नहीं होता है पुरुष में क्रिया का आभार में कोई पदार्थ कांख्य सिद्धांत में है तो चौधरी विशेषण होता है प्रतिशिता प्रतिषिधा वस्तुधर्मा प्रतिषिध वस्तुधर्म की तरह प्रतिषिधा वस्तुधर्मा तर्थ प्रतिषेध व्या प्रतिषिधा प्रतिषेद संपद है जिनका प्रतिषिधि किया गया तो प्रतिषिध है न वस्तुधर्माण तद व्याता जो वस्तु धर्म है उनका प्रतिष्ठा नहीं हो सकता वास्तव में धर्म में है उनका प्रतिशत होगा तो वस्तु वस्तुधर्मान सब व्याप्यता का प्रतिशत व्याप्यता नाती वस्तुधर्म का प्रतिष्ठा नहीं होता प्रतिष्ठत व्याप्य तो संबंध नहीं है यदि धर्म वास्तव है वास्तव्य है तो प्रतिष्ठा कैसे होगा अभाव और भाव दोनों का एक साथ भावा भाव हाथ भाव और अभाव एक नहीं होते हैं यदि धर्म है तो प्रतिषिद्ध नहीं होगा अभाव है तो धर्म नहीं होगा इसलिए प्रति सिद्धा वस्तु धर्म का अतच्व तथा प्रती प्रसिद्ध होती है इसे प्रस्थित होती इसे में? निष्क्रिय समय वस्तुधर्मा प्रतिषिधा इसमें धर्म है ही नहीं धर्म नहीं क्रिया तो वास्तव धर्म होगा उनका प्रतिषेध नहीं होगा वास्तव धर्म जहाँ है वहाँ प्रतिषेध नहीं होगा यदि पुरुष समय धर्म है नहीं तो प्रतिषेद कैसे होगा प्रतिषेध हो और वक्तधर्म हो वास्तव धर्म हो तो अप्रतिष्ध हो यदि वास्तव धर्म है वक्त धर्म है तो उनका तो वहाँ प्रतिषेधक नहीं हो सकता है प्रतिषिध होते हैं। तो वास्तु धर्म प्रतिषेध जो है ये विकल्प वृत्ति वस्तुधर्मा निष्क्रिय समय क्रिया का प्रतिशोध किया गया तो वस्तुधर्मो का प्रतिशोध मिलगा प्रतिषेध हो तो वस्तुधर्म धर्म नहीं तो फिर वस्तुधर्म का प्रतिष्ठित किस होगा तो यह विकल्प भार और भार का संबंध नहीं ये संबंध है विकल्प रूप दृष्टि ये हो गया शास्त्रीय उदाहरण देकर के लौकिकम उदाहरण मिष्ठ बाण बाण तिष्टी यथा पचती चैत्र चैत्र पचती का इसमें पूर्वापरिभूत कर्म क्षण प्रत्यय एक फलाक्षण प्रतीय थे चैत्र पचती एक सेकंड जा करके गैस के पास खड़ा हुआ तो चैत्र पचती हो जाएगा तो पूर्वापरिभूत पाठ करने के लिए अग्नि संयोग उसमें बर्तन रखना प्रयोग आता है काष्टन में बर्तन रखना पानी रखना गरम और चावल निकालना फिर निकालना फिर बर्तन को लेकर हटाना ये पूरा का आरंभ से अंत तक पूरा करने पर सत्य से प्रयोग होता है कास्टम विनती एक बार कुका लेकर लगा ली आइसने सनि पूर्वापरिवर्तक क्रिया बार बार कुम में उठाचेदन करते करते कर्म तक का प्रयोग होता है इसमें क्या हुआ पूर्वा परिभूत कर्म क्षण प्रत्यय पूर्व कर्म क्षण उत्तर कर्म क्षण का प्रत्यय समुदाय क्रिया क्षण बहुत समय तक क्रिया करता है दिन क्रिया का फल एक हो एक फलावचिन्ह फलाव चिन्ह कर्म क्षण का प्रत्यय मैं तो खुद का लेकर यहाँ भी चोट है, वहां भी टोट लगाया इधर भी चोट लगा लगाया किसका चयन होगा पहला है जिससे किसी का नहीं होगा इसे चयन करने के लिए एक अलग फल करना पड़ता है तीस चरन करने वाला तो चरण करेंगे एक और जिसको नहीं आता है तो कभी एक इधर होगा कभी तरह है कभी तरह एक फल के लिए, तो लिए, तो लिए क्रिया करते तृतीय थे ये जैसे पच्चीति आग में प्रयोग हुआ प्रती ज्ञान होता है लगातार प्रकार सेवन कर रहा है पकाता है तो आरंभ संतक भजन तो सा करता है इसी प्रकार प्रयोग सब तिस्थति दान तिषति पर्वतः पर्वत प्रयोग होता है यहाँ भी ऐसा होना चाहिए पूरा परिवृत्त कर्म क्षण का स्पष्ट क्रिया क्षण का समुदाय होना चाहिए पर्वत तिस्थति में लगातार पर्वत में क्रिया होती साधारति पसती कहने से पूरा तो कर्म ती। का समुदाय कहने तो के लिए पूरा तो कर्म का, का समुदाय तो तो तो है वहां कर्म ही नहीं क्रिया है गति नि तो चल रहा था बंद हो गया ये पहले गति क्या गति समाप्त होगी है नहीं गति का अभाव है तिषति तो यहाँ प्रयोग नहीं ये नहीं क्रिया नहीं है कर्म क्षण नहीं है तिषति इतरा पूरा परिभावेगा ये तो स्थाप्य अभी तिषति पहले स्थित पर्वत स्थित इधान पर्वत तिषति अग्रे स्थाप्य पहले था अभी ये आगे रहेगा पूरा परि तो हो गया नहीं तो क्रिया क्षण यानी पहले पर्वत तथा था दान था इधं अग्रे स्था प्रयोगता स्थित पूर्व पूरापरूत प्रयोग प्रयोगता है कि वस्तुतः तो क्रिया नहीं है, कर्म ननु भवतु कर्मचण नव पाठवत तो सुरुआपरिभ अवस्थान क्रिया से तो दिन्नया से इत ताक में जैसे प्रयोग होता है इसे बाहन में किस्त के प्रयोग होता ठीक है पूर्वापरिम होता क्रिया है इसलिए वहाँ ताक क्रिया है भेदन क्रिया के कार्यक्रम चेतन क्रिया है इसी प्रकार यहाँ अवस्थान क्रिया है अवस्थान है कि अवस्थान है ये पूर्वापरिता है अवस्थान क्रिया है जो बाणी से भिन्न है अवस्थान क्रिया बाणी से भिन्न है नहीं अवस्थान क्रिया बाण से भिन्न या अवस्थान क्रिया ढाण से भिन्न भिन्न या अवस्थान क्रिया बाण का वेपदेश हो जाएगा बाण की वेददेश हो जाए इत यहाँ अवस्थान क्रिया कितना नहीं गतिवृत धात समर्पण गम्यते भाष्य में धात्य की स्थित ही गति नो गम्यते धातु होता तो गति निवृत्ति गति क्रिया नहीं गति का अभाव है धातु चाहती गति निवृत्ति गति का अभाव है गति का जहाँ अभाव है वहाँ क्रिया कहाँ है गति निवृत्ति है तार तो कल पिता है गति निवृत्ति भी क्या है गति की निवृति गति के निवृत्ति है तो गति का अभाव क्रिया पहले गति थी उसकी निवृत्ति हो इतना नहीं गति निवृत्ति तो अभाव है अभाव नाम कोई पदार्थ संख्या नहीं मानते तो पर्वत तो में बाण में गति निवृत्ति भी कल्पित है गतिव अभाव तो को यही कल्पित है तस्यापित तो भाव रूप और गति निवृत्ति स्वयं कल्पित है उस समय फिर भाव रूप तो कल्पना करना उसके बाद पूजा भाव कल्पना करना तिथति बाण सा में गति साधत का गति निवृत्ति का अभाव अभाव नाम को कोई पदार्थ नहीं मानते संख्या नहीं तो एक कल्पित हो गति गपति निवृत्ति उसके बाद अभाव में भाव रूप को कल्पना करना उसके बाद पूरा परिभाव पूरा परिवार भाव रूप में कल्पना करना एक तो अहोक कल्पना परंपरा, अहोक कल्पना परंपरा। ये कल्पना की परम्परा कल्पना करना पहले क्या है गप्ति निवृत्ति पहले कल्पित है अभाव अभाव अलग कदा तो नहीं हो कर, तो बाण में गत्यभाव की कल्पना है गत्यभाव में भाव अल्पतर की कल्पना है भाव रूपन में फिर पूरा परिभाव तो पूरा परिभावक तो क्रिया पाक क्रिया में चेतन क्रिया में गति नि कोई क्रिया नहीं भाव रूप नहीं जिसे पूरा परिभा ये तो कल्पना करना पड़ेगा ऐसे कल्पना करता है, कर है। अभाव चलती भाव से अनुगत से सर्वपुरुष गम्य से न पुरुष व्यतिरिक्वर्म कपिदी तो उदाहरण ये हो गया तथा धर्मा धातव्युत्पत्तिधर्मुष ये दूसरा है पहले भाव से अनुगत से सर्वपुरुष गम्य से अत्पत्तिधर्म का कोई धर्म पुरुष कहा अनुस्पत्ति धर्म अनुस्पत्ति धर्मयत्य पुरुष से पुरुष अनुस्पत्ति धर्म पुरुष में क्या धर्म रहा अनुस्पत्तिपत्ति का अभाव उत्पत्ति का अभाव तो पुरुष में धर्म होगा अभाव नाम से कोई धर्म पदार्थ ही नहीं पुरुष कांत्य सिद्धांत में तो उसका धर्म कैसे होगा अभाव पहले धर्म बने अनुस्पत्ति धर्म अनुस्पति धर्म तो, अनुछ्थ्य धर्मा। अनुछ्थ्य ये पुरुषि धर्म अनुस्पति धर्म धर्म धर्म हो गया धर्म कैसे हो गया पहले धर्म नहीं हुआ था पहले पहला प्रतिषिध वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुष है वहां प्रतिषिध वस्तु धर्मो धर्म नहीं हुआ और यह हो गया अनुस्पति धर्म माननीय शुक्र धर्म अनुपेट न्याय प्रत्यय धर्म धनपेट न्याय प्रत्यय बनेगा धर्म धनी केवल केवल धर्म शब्द होगा तो अनुच्छ्य होगा अनुस्पत्ति धर्म ये तो अनुस्पत्ति धर्म धर्म शब्द केवल बनते अनुच्छ्य होगा अनुस्पत्ति धर्म बनेगी कि पहले क्या था वस्तु न धर्म वस्तुधर्म प्रतिषिद्ध वस्तुधर्म यति वस्तु धर्म यहाँ वस्तु धर्म में केवल धर्म शब्द नहीं है साथ ही वस्तु है केवल नहीं होने कारण अनिश्चित नहीं हुआ सूत्र नया धर्माद अनिश्च जो धर्म ये प्रति सिद्ध तो पूर्व पथ हो गया उत्तराखंड धर्म के साथ वस्तु है केवल नहीं हो नहीं हुआ और अनुस्पत्ति धर्मस्य केवल वन से अनस्पत हुआ अनुस्पत्ति तो पूर्व पद उत्तर पद धर्म केवल वन से अनुष्पत हुआ उत्पत्ति धर्म से उत्पत्ति धर्म का अभाव पुरुष में इतने तो निश्चय हुआ न पुरुषान धर्म वो धर्म पुरुष में होता है उत्पत्ति धर्म का अभाव एक धर्म उत्पत्ति धर्म का अभाव अभाव का संबंध पुरुष के साथ अभावना को भी पदार्थ ही नहीं अलग तो वह वस्तु के साथ कुर्त के साथ अन्य होता है न ही अनुपर्य व्यवहार किया जाता है सब व्यप्रय होता है तस्मा भी विकल्पित सधर्म तेन चस्तित व्यवहार ये उत्पत्ति अभाव नाम धर्म विकल्प धर्म विकल्पित उत्पत्ति धर्म का अभाव अभाव विकल्पित हुआ वो विकल्प से व्यवहार होता है अनुस्पत्ति धर्म किया जाता है वो व्यवहार होने से उसको तो वितरण नहीं कहेंगे और वस्तु नहीं होने से प्रमाण नहीं है भाव है अनुगत वो तो सर्वपुरुष उत्पत्ति का अभाव एक धर्म है वस्तु तो अभाव नहीं तो धर्म नहीं भाव ही व्यवहार हुआ और सर्वपुरुष में अनुत्पत्ति रूप भाव धर्म है अनुगतव सर्वपुरुष में उत्पत्ति का अभाव रूप धर्म है इस अनुगत जैसे ज्ञान होता है न पुनः पुरुष व्यक्तिधर्म कति पुरुष व्यक्ति धर्म है उदाहरण तथा अनुत्पत्ति धर्म प्रमाण विपर्याध्यान अन्या न विकल्प वृत्ति भाव प्रति के कुछ लोग ने माना प्रमाण और विपर्य से अलग कोई विकल्प वृत्ति नहीं है या तो प्रमाण नहीं तो ब्रह्मज्ञान और विकल्प क्या है यदि वस्तु है तो प्रमाण है वस्तु नहीं तो भ्रम होगा किस माना है प्रमाण विचर्याभ्या विकल्प नहीं पददात प्रतिबोधनाय उदाहरण उनको बताने के लिए समझाने के लिए एक विकल्प के लिए उदाहरण देने से हो जाता उनको समझाने के लिए उदाहरण बहुत दे दिया ये हो गया चैत्र से गाव चैत्र से गुरु प्रयोग आए है इसे पुरुष से चैतन्यम एक हो गया और निष्क्रिय पुरुष वस्तुधर्म निश्चित किया और पिस्पति ये प्रयोग किया अनुस्पत्ति धर्म पुरुष ऐसे बहुत उदाहरण दिया जो लोग से विकल्प वृत्ति नहीं उनको बताने के लिए यहाँ क्या प्रमाण वृत्ति कहेंगे या विपर्य कहेंगे प्रमाणवृत्ति नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु है ही नहीं आरोप करके व्यवहार किया गया और विपर्य कहीं विपर्य नहीं अनुप्रत धर्म निष्क्रिय पुरुष गति के व्यवहार किया जाता है तिष्टी वाण पर्वत टिष्ठी प्रयोग होता है पुरुष से चैतन्य सर्वोत्तम इसे प्रयोग होता है व आदरणीय होता है इसलिए इसको विपर्य नहीं कर सकते प्रमाणी नहीं से विकल्प मानना पड़ेगा इसी अभिप्रह से उदाहरण बहुत कौन सा सूत्र का पाठ हुआ अभी शब्द ज्ञान क्या है सूत्र बोलो कितने सूत्र है इसका पूर्व सूत्र क्या है प्रतिष्ठम अष्टम हो गया तो क्या है प्रत्यक्ष आगना है उसके पहले ओ।